धनवाद को कर में ले कर धनवाद को कर मे ले कर सरकार नय आना पृथ्वी को लाल करने करताब आना दस भाल के धरन से संसार को मिला क्या नश्वर शरीर बदने दा तार अब ना आना धनवा को कर मे ले कर सरकार अब आना धरली अवधपुरी के कहती है आज रुक कर उजड़े हुए महल में इस बार अब न आना आये प्रकाश करने पर सांथ ले गई व ऐसे झलक दिखाने बेकार अब न आना आना तो सर्वदा को रहना यहाँ पे मोहन ऐसे बदल बदल कर आकर अब न आना धनवा कुकर मिले कर सरकार अब न आना पृथ्वी को लाल करने करतार करता अभिन आना ऋण ऋण विजय शत्रु हनने लिए लिए शत्रु सब जेत गूंज उठा संसार में राम विजय की गीत इस प्रकार फिर पाप हट, हटाए और भू बाल वीरता का रहा हो ना उपसंहार लीला में के यक्षा से ही यह लीला हुई तपोवन में अर्थात यज्ञवाला घोड़ा आ पहुंचा शांत निकेतन में वन देवी केवल वीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा साथ ही शीश पर रघुकुल काम बलपौरस लिखा हुआ देखा सोचा इसका यू ही जाना वीरत्व ल जाने वाला है अपना गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है इस हेतुचित है निज बल के अब प्रथम परीक्षा ले ले हम हम खेल खेल ही खेल को दे दे हम। यही सोच कर अश्व को पकड़ लिया तत्काल वेणाधारी धारे ने धनवा लिया समाल उन बले सयमी हृदयों में अब अविश्व विजय का साहस था उत्साह वीर बालकों पर नोछावर स्वयं वट वृक्ष चीर से ती बाल इस समय ब्याल विकराल हुआ दालों के लाज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए तंकार धनुष की होते ही तरकस के तीर कड़क उठे भड़का वह अस्तरा मादल दलवालों के दिल धड़क उठे रघुबर के जय के उत्तर में गुरुवर के जय गूंजी छड़ में कौशल के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर धड़ चले रण में औो का इस विध जभे वन में रण विकराल आगे बढ़ आ गए स्वयं शत्रुन लाल देखा दो मुनि बाल के तेजवान बलवान तने खड़े थरु तले हैं ताने तीर कमान सन्नकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ के जड़ से था रक्षा के हित उस घोड़ा के जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था तब कहा शत्रुघन ने रसकरण बचकन्ना यह क्या करते हो वो अभी तलक अले फुले क्यों रण ज्वाला में जलते हो कोमल होकर वीरों से आँख मिलाते हो के को तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो चुप जाओ माँ की गोदे में रण में क्या काम तुम्हारा है संग्राम चेर की धार नहीं खे तिरों की धारा है जिसने खरदूसन तिश्र चौदह सहस्त्र खल मारे हैं।, दस कंधर बाल विराध बेगिन वीर हैं जिनको सारे जग के वासना अपना और मानते हैं उन रामचंद्र के सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं लो बोला वृदावली और नगा आप राम और रघुवंश का है जग वि प्रताप कुछ भैया वही राम है यह है न्यायन जिनके शासन में जिनके साथ साधु पत्नी सीता मारी फिरती है वन वन में जिनके रूपसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है कुबरी दासी के कुबर पर अपना पौरुष दिखलाया है वाक्य व्यंग ने कर दिया सौ बाणों का काम व्यथित हो गए शत्रुन छेड़ दिया संग्राम क्षण भर में होने लगे बाणों के ब्योछार नभ पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार अगणित लिया जब दोनों को घेर तब ने पल में किया कुछ असराहत फिर राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग रिपसूद इस बात से हुए और भी आग सोचा जग विजयी से ना का इस बात भागना लज्जा है बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का है पर बच्चे यह बच्चे क्या है वर सिंह समान यहाँ के है संभव है प्रथम बार सिर यह बच्चे बाके हैं कहा प्रगट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल समय व्यर्थ जा रहा है अच्छे नहीं झमेल यद्यपि गोदुज पर बच्चों पर शस्त्र नीर उठाते हैं कारण विशेष कर यही तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं पर यहाँ नहीं यह शंका है यह स्वयं शेष पर चढ़ते हैं चीटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं इस कारण निज हृदय काम संशय कर दो दूर मत वाले बालकों का मत कर डालो चूर मन में अपने संकाल लाओ राम के काज को भूल न जाओ बालकों के भय से भाग रहे पीछे न फटो बांध लो देखना वीरों विजय आ जाने पाए राम रघुवंश का अभिमान न जाने पाई कल तलक तुमने विजय प्राप्त की हर बस्ती में आज इस वन में वह सम्मान न जाने पाई पकड़ो जकड़ो देर न लगाओ आओ राम के काज को भूलन जाओ कुछ बोले कायर कभी हुआ नहीं बलवान भगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान वक्ता जी वाप चतुरता से युद्ध स्थल जीतन पाओगे मुँह मांगे वस्तु न पाओगे बच्चों से मुंह की खाऊगी विजय सेना का बल विक्रम रणचंडी चट कर डालेगे। उन मुठो में कितना घी है यह रही प्रगट कर डालेगी बाड़ों की वर्षा के आगे यह कच्चे घर बह जाएंगे वट वृक्षों जैसे डील डोल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे टंकार धनुष धन की सुनकर टंकार धनुष धन की सुनकर बगवा धरी रह जाएगी योद्धापन के सूखे मिट्टे पानी होकर बह जाएगी जिस राजा के राज में रहे अधर्म अनित सौकल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत